देवी भागवत पांचवा की की कथा तथा और उत्पत्ति उसका उसका एक राज्य हो गया उस समय उसका कोई भी शत्रु न रहा उसके क्ष का नाम चिक्षुर था जो महान प्रतापी एवं मद से सदा चूर रहता था ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था उसके पास दस सैनिक थे अशिलोमा, उदरक त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य से नरेश थे उनके पास प्रचुर सेना थी समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उनका राज्य था उन सबने महसासुर को कर देना स्वीकार कर लिया जो बलाभिमानी नरेश कर देने सिख के पक्ष में नहीं थे वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए महाराज ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली यज्ञ में उस दानु को भी भाग देने लगे अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राजा का उपभोग करने लगा वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया फिर तो उस दानव राज ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी उसने शीघ्र संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा वीर तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है नहाबाहो आज तुम्हें यह तुम्हेंदूत का काम करना होगा तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा यह संदेश कह दो कहना देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर जहां भी जी चाहे अभी चले जाओ अथवा यदि रहना हो तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो शची यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे इसलिए अच्छा है कि तुम उनके शरण में चले जाओ तुम्हें यदि यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो बलसुदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी नहीं है युद्ध करो अथवा जहां तुम्हारा मन माने वहां तत्काल चले जाओ आज्ञा आज्ञानुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया व्यास जी कहते हैं महाराज उस अवसर पर दूध की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भबक उठी फिर संभलकर कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दूध के प्रति व्यक्त करना आरंभ किया उसने दूध से कहा अरे पचन मूर्ख क्या मैं तुझे नहीं जानता जो तू अभिमान में चूर होकर जो अनाप शनाप बक रहा है तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है अतः मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूँगा फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही काट जाए दूत तू जा और मैं जो कुछ कह रहा हूँ जाकर उससे अपने स्वामी से कह दे सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते अतः मैं तुझे छोड़ देता हूँ उससे कहना अरे भैंस के बच्चे यदि तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा अरे घोड़ों के दुश्मन तेरा बल मुझे ज्ञात है तेरी जड़ आकृति है घास खाकर तू रहता है तेरे सिंगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊँगा तेरे सिंगों में कुछ बल अवश्य है मैं जानता हूँ इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है मैं तेरे उन दोनों सिंगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा नीच महीस मेरे द्वारा तेरे वे सिंग काट लिए जाएंगे और तेरा वह सारा बल छीन लिया जाएगा जिसके कारण तो पूर्ण अभिमानी बन बैठा है सिंग से मारने में ही तू कुशल है न कि मोर्चे पर हथियार चलाने में